उपनिषेद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा ब्राह्मण तीसरा भाग तीसरा श्लोक से आगे सुचुप्तस्थ आत्मा की निस्संग और निशोक स्थिति का वर्णन जिसका प्रकरण चल रहा है वह स्वयं ज्योति आत्मा अविद्या काम और कर्म से रहित है ऐसा कहा जा चुका है, है, है।, है, है पुरुषों के समान एक भाव होने के कारण आत्मा नहीं जानता वहा प्रसंगानुसार यह कहा गया था कि काम और कर्मादि के समान स्वयं ज्योतिषत्व भी इस आत्मा का स्वभाव नहीं है क्योंकि सुषुप्ति में इसकी उपलब्धि नहीं होती इस आशंका के प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने के लिए स्त्री पुरुष का देकर दृष्टान तो दे कर का काम कर्मादि के समान आगंतुक नहीं है इस प्रकार इस प्रासंगिक स्वयं ज्योतिषत्व का निरूपण कर जो प्रकृत है उसका ही श्रुति उल्लेख करती है यहाँ प्रकरण है कि सुषुप्त में आत्मा जिस रूप का प्रत्यक्षतया ग्रहण किया सुषुप्त में आत्मा के जिस रूप का प्रत्यक्षतया ग्रहण किया जाता है वह अविद्या काम और कर्म से रहित ही है अतः यह बात ठीक ही कही गई है कि यह रूप सब प्रकार के संबंधों से परे है क्योंकि यह इस सुषुप्त स्थान में यह रूप कामरहित धर्माधर्म रहित और अभय होता है इसलिए बाईसवा इस सुक्षिप्तावस्था में पिता अपिता हो जाता है माता अमाता हो जाती है लोक अलोक हो जाते हैं देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं यह चोर अचोर होता हो जाता है भ्रूण हत्या करने वाला अभ्रूण हो जाता है तथा तो चांडाल अचांडाल पवलकस अपवलकस श्रमण अश्रमण और तापस अतापस हो जाते हैं उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध तथा पाप से भी असंबद्ध होता है और हृदय के संपूर्ण शकों को पार कर लेता है।, यहाँ पिता जनक, है वह कर्म रूप निमित्त से है उस कर्म से इस काल में सुशुक्ति में यह असंबद्ध रहता है अतः पिता पुत्र संबंध के हेतुबूद कर्म से रहित होने के कारण इस अवस्था में पिता भी अपिता हो जाता है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 जीते जाने वाले तथा तो जीते हुए उस ना रहने कर्म संबंध के देव उस का हो जाने के रहने कारण देव अदेव हो जाते हैं तथा तो साध्य साधन संबंध का वर्णन करने वाले और अभिधायक रूप से कर्म के अंग मंत्रात्मक वेद वे अध्ययन किए हुए हो अथवा अध्ययन किए जाने वाले हो कर्म के कारण ही पुरुष से संबद्ध है उस कर्म का अतिक्रमण करने के कारण इस अवस्था में वेद भी अवेद हो जाते हैं उस अवस्था में यह केवल शुभ कर्म के संबंध से ही परे नहीं होता तो क्या बात है यह अशुभ अत्यंत अत्यंत घोर कर्म से भी असंबंध ही रहता है यही बात श्रुति बतलाती है यह चोर अर्थात ब्राह्मण का सुवर्ण चुराने वाला यह बात स्तन शब्द का भ्रूणहा के साथ पाठ होने से जानी जाती है वह इस काल में उस घोर कर्म से मुक्त हो जाता है जिस कर्म के कारण कि यह महापापी चोर कहा जाता है इसी प्रकार भ्रूण हत्या श्रेष्ठ ब्राह्मण की हत्या करने वाला अभ्रूण हो जाता है तथा तो चंडाल केवल आगंतुक कर्म से ही मुक्त नहीं होता, तो फिर क्या क्या होता है वह अत्यंत निकृष्ट जाति की प्राप्ति करा कराने वाले अपने स्वाभाविक कर्म से भी मुक्त हो जाता है चांडाल क्षुद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए चंडाल को कहते हैं वह चंडाल ही चाण्डाल है वह अपने जाति संबंधी कर्म से असंबद्ध होने के कारण अचांडाल हो जाता है पुलकसर शूद्र से क्षत्राणी में उत्पन्न हुआ पुलकसर पुलकसर ही कहा पुलकस जाता है वह भी अपौलस हो जाता है इसी प्रकार पुरुष आश्रम संबंधी कर्मों से भी असंबद्ध हो जाता है सो बतलाते हैं श्रमण अर्थात जिस कर्म के कारण पुरुष परिव्राट होता है उससे मुक्त होने के कारण वह अश्रमण हो जाता है तथा तापस यापस हो जाता है इन दोनों का ग्रहण संपूर्ण और आश्रमों के उपलक्षण के लिए है अधिक क्या? कर्म से असंबद्ध रहता है तथा विहित का न करना और अविहित का करना रूप पाप से भी असंबद्ध रहता है रूप परक होने के कारण अननवागतम ऐसा अनपक लिंग प्रयोग किया गया है क्योंकि अभयम रूपम इसकी यह अनुवृत्ति की जाती है किन्तु उसी की असंबद्धता में कारण क्या है सो उसका हेतु बतला जाता है क्योंकि इस समय इस प्रकार का यह पुरुष संपूर्ण की प्रार्थना ही शोक रूप हो जाता है अप्राप्त अथवा वियुक्त हुए इष्ट विषय के उद्देश्य से उसके गुणों का चिंतन करने वाला पुरुष संतप्त होता है इसलिए शोक और अति काम ये पर्याय शब्द है क्योंकि इस अवस्था में संपूर्ण संपूर्ण से पार हो जाता है कारण यह किसी काम की कामना नहीं करता, है, ऐसा उसके विषय में में कहा गया है, इसलिए उस प्रकरण आया हुआ यह शोक शब्द काम का ही वाचक होना चाहिए काम ही कर्म का कारण है श्रुति ऐसा कहेगी भी वह जैसी कामना वाला होता है वैसे संकल्प वाला होता है और जैसे संकल्प वाला होता है वैसा कर्म करता है अतः समस्त कर्मों से अतिक्रांत होने के कारण वह पुण्य से असंबद्ध है, है।, रदे है। चिल्लाने के, के समान हृदय कही जाती है हृदय के अर्थात बुद्धि के जो शोक है वे बुद्धि के ही आश्रित होते है क्योंकि काम संकल्प विचिकित्सा ये सब मन ही है ऐसा कहा गया है तथा जो काम इसके हृदय में आश्रित है ऐसा श्रुति कहेगी भी हृदय हृदय ये वचन शोकादि के लिए आत्माश्र की भ्रांति का निराकरण करने के लिए है इस्तावस्था इस में यह पुरुष हृदय रूप इंद्रिय के संबंध से परे हो जाता है जैसा कि यह मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है इस वाक्य से कहा गया है अतः हृदय इंद्रिय के संबंध से अतीत के कारण यह हृदय मिश्रित काम के संबंध से परे हो जाता है यह कथन उचित ही है जो प्रपंचादि मतवादी ऐसा कहते हैं कि में स्थित काम और संबंधी आत्मा के पास जाकर उसका आलिंगन करती है तथा हृदय का हो जाने पर भी में स्थित पुष्पादि के, के समान वे आत्मा में विद्यमान रहती है उसके लिए तो कामा संकल्प हृदय रूपाणी हृदय शोका इत्यादि वाक्यों की व्यर्थता ही है यदि कहो कि कामादि हृदय रूपकरण से उत्पन्न होने के कारण हृदय से संब, संबद्ध है तो यह ठीक नहीं क्योंकि हृदय हृदय में स्थित ऐसा विशेषण दिया गया है यदि हृदय उनकी उत्पत्ति का कारण मात्र ही हो तो हृदय तथा हृदय ही अव रूपाणी प्रतिष्ठिता ये वचन यथार्थ नहीं हो सकता किंतु यह आत्मा की विशुद्धि विवक्षित होने के कारण उनका हृदयश्रत्व बतलाना यथार्थ एवं उचित है क्योंकि ध्यातीव लेती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 तथा जो भूतकाल में होकर विरोध के कारण निवृत्त हो गए हैं वे हृदय में स्थित नहीं है उनकी भी संभावना हो सकती है इसलिए उनकी अपेक्षा से ऐसा विशेषण देना कि जो आरूढ़ अर्थात विषय में विद्यमान है वे सभी मुक्त हो जाते हैं उचित ही है यदि कहो ऐसा मानने पर भी यह विशेषण निरर्थक है तो ठीक नहीं क्योंकि हृदय हृदयारूढ़ काम ही है यह कारण की उनकी निवृत्ति के लिए अधिक यत्न की आवश्यकता होती है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 क्योंकि हृदय इत्यादि विशेष से विरुद्ध होने के कारण वे चासरों की उपपत्तियां के योग्य हैं कारण श्रुति से विरुद्ध होने पर उनको माना गया है इसके सिवा ऐसा मानने से आत्मा का स्वयं ज्योतिषत्व भी बाधित हो जाता है स्वप्न में कामादि केवल साक्षी मात्र के विषय है इससे जो उसका सिद्ध एवं विद्यमान स्वयं ज्योतिषत्व है बाधित हो जाएगा क्योंकि उनका आत्मा से समवाय संबंध होने पर वे आत्मा का दृश्य नहीं हो सकेंगे स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध होता है अतः यदि आत्मा में काम आदि के आश्रयत्व की कल्पना की जाएगी तो वह बाधित हो जाएगा संपूर्ण शास्त्रों के तत्पर्य से विरोध होने के कारण भी यह सिद्धांत अग्राह्य है जीव परमात्मा का एक देश है तथा आत्मा का आदि का आश्रय है ऐसा मानने से तो संपूर्ण शास्त्र का, का परमात्मा से आत्मा कामि का आश्रय है इस, इस कल्पना का पूरा प्रयत्न करके विरोध करना चाहिए पुनः इस कल्पना के करने पर तो शास्त्र का तात्पर्य ही बाधित हो जाएगा जिस प्रकार इच्छादी को आत्मा का धर्म कल्पना करने वाले वैशेक और न्याय मतावलंबियों की औपनिषद शास्त्र तात्पर्य से संगति नहीं होती उसी प्रकार औपनिषद शास्त्र की बाधी का होने के कारण यह कल्पना भी आदरणीय नहीं है सुषुप्ति में स्वयं ज्योति आत्मा को दृष्टि आदि का अनुभव न होने में हेतु शंका स्त्री और पुरुष के समान सुषुप्ति में जीव और परमात्मा की एकता हो जाने के कारण वह नहीं देखता तथा आत्मा स्वयं ज्योति है यह कहा गया स्वयं ज्योतिष का अर्थ है चैतन्यत्मक स्वरूपता यदि अग्नि के उष्णत्वादि के समान आत्मा चैतन्य स्वरूप है तो परमात्मा के साथ एकत्व होने पर भी वह अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देता है जिससे कि वह नहीं जानता और यदि वह स्वभाव को नहीं छोड़ता तो यहां में सुखता क्यों नहीं है वह चैतन्य स्वरूप है और दूसरे को नहीं जानता यह कथन तो सर्वथा विरुद्ध है समाधान यह विरुद्ध नहीं है यह दोनों बातें भी संभव ही है किस प्रकार ईसवा वह जो नहीं देखता सु देखता हुआ ही नहीं देखता नहीं देखता तुम जो ऐसा जानते हो कि वह सुषुप्ति में नहीं देखता सो वैसा मत समझो क्यों क्योंकि वह भी वह देखता ही रहता है शंका किंतु वह सुषुप्ति में इस प्रकार नहीं देखता ऐसा हम जानते हैं क्योंकि वहाँ चक्षु मन कोई भी इंद्रिय दर्शन में व्यापार करने वाली नहीं होती है ऐसा होता है। और वहाँ हम इंद्रियों को व्यापार युक्त नहीं देखते हैं। यह नहीं ही देखता है समाधान नहीं तो फिर क्या बात है यह देखता ही है किस प्रकार क्योंकि दृष्टा दर्शन क्रिया के कर्ता की जो दृष्टि है उस दृष्टि का जो विपरिलोक विनाश है वह नहीं होता जिस प्रकार अग्नि की उष्णता अग्नि की सत्ता तक रहने वाली है उस प्रकार यह दृष्टा आत्मा तो अविनाशी है अतः आत्मा के अविनाशी होने के कारण आत्मा की दृष्टि भी अविनाशी है वह दृष्टा की स्थिति तक रहने वाली ही है शंका किंतु दृष्टा की वह दृष्टि है और उसका लोप नहीं होता यह कथन तो परस्पर विरुद्ध है दृष्टि तो द्रष्टा द्वारा ही की जा सकती है दृष्टिकर्ता होने के कारण ही वह द्रष्टा कहा जाता है द्रष्टा के द्वारा दृष्टि की जाने वाली है और उसका लोप नहीं होता यह तो कहा ही नहीं जा सकता यदि कहो कि न विपरीत नुप्यते लुप, इस वचन के अनुसार वह अविनाशिनी होगी होनी ही चाहिए तो वह ठीक नहीं क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है कृतक वस्तु का विनाश न्याय प्राप्त है अतः उसका सैकड़ों वचनों से भी निवारण नहीं किया जा सकता क्योंकि वचन तो जो वस्तु जैसी प्राप्त हुई है उसे वैसी ही सूचित कर देने वाला है समाधान यह दोष नहीं है क्योंकि आदित्यदि के प्रकाशत्व के समान इसका देखना भी उपपन नहीं है जिस प्रकार आदित्यादि नित्य प्रकाश स्वभाव होते हुए अपने नित्य प्रकाश, से प्रकाश करते हैं वे स्वयं अप्रकाश स्वरूप होकर उससे अपने से भिन्न प्रकाश उत्पन्न करके प्रकाशित करते हैं ऐसा उनके विषय में नहीं कहा जाता तो फिर क्या बात है वे अपने स्वभाव रूप नित्य प्रकाश से प्रकाशित करते हैं इसी प्रकार यह आत्मा भी अपनी अविनाश स्वरूपानित्य दृष्टि के कारण दृष्टा ऐसा कहा जाता है शंकर तब तो इसका दृष्टत्व गौण है समाधान नहीं इसी प्रकार तो इसका मुख्यत्व सिद्ध हो सकता है यदि आत्मा का दृष्टत्व किसी दूसरे भी प्रकार से देखा गया होता तो इसके दृष्टत्व की गौणता हो सकती थी किंतु आत्मा के दर्शन का कोई अन्य प्रकार तो है नहीं अतः इसी प्रकार आत्मा का मुख्य दृष्टित्व उपपन्न हो सकता है किसी अन्य प्रकार से नहीं जिस प्रकार के की का प्रकाशकत्व अपने स्वरूप नित्य एवं अकृत्रिम प्रकाश के कारण है और यही प्रकाशत्व प्रकाशकत्व मुख्य भी है क्योंकि उसका कोई अन्य प्रकाशक होना संभव नहीं है अतः दृष्टा की दृष्टि का सर्वथा लोप नहीं होता इस उक्ति में विरोध का लेष भी नहीं है शंका किन्तु त्रुच प्रत्यंत शब्द का प्रयोग तो क्रिया के कर्ता के विषय में ही देखा गया है जैसे इत्यादि उन्हीं के समान दृष्टापद ने भी समझना चाहिए ऐसा कहे तो समाधान ऐसी बात प्रकाशको में, प्रकाश प्रकाश में कोई अन्य प्रकार न हो सकने के कारण वहाँ भले ही ऐसा प्रयोग हो जाए परंतु आत्मा के विषय में तो ऐसा नहीं हो सकता समाधान नहीं क्योंकि यहाँ भी आत्मदृष्टि के लोप न होने का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है चंका मैं देखता हूँ मैं नहीं देखता ऐसा विपरीत अनुभव देखा जाने के कारण आत्मा की दृष्टि नित्य नहीं हो सकती ऐसा कहे तो समाधान ऐसी अपेक्षा तो से है इसके सिवा जिनकी आंखें नष्ट हो गई है उनकी भी स्वप्न में आत्म का अविपरिलोप सद्भाव देखा जाता है अतः आत्मा की दृष्टि तो अविपरिलुप्त स्वभाव ही है इसलिए यह पुरुष उस अविनाशिनी अवि स्वयं ज्योतिष स्वरूपा दृष्टि से स्वप्न में देखता ही रहता है चंका, तो फिर नहीं देखता ऐसा क्यों कहा जाता है समाधान बताते हैं अन्य अर्थात अन्य रूप से विभक्त जिसे की वह देखे उपलब्ध करें जो क्योंकि जो उस विशेष दर्शन का कारण चक्षुरूप अंतकरण था वह अविद्या के द्वारा अन्य रूप से प्रस्तुत किया हुआ था इस समय आत्मा का परमात्मा के साथ आलिंगन होने के कारण वह एक रूप हो गया है परिचिन दृष्टा के विशेष दर्शन के लिए ही इंद्रिया होता है उसी प्रकार यह स्वयं सर्वात्म भाव से अपने परम रूप प्राग्यात्मा से आलिंगित रहता है इसलिए उस अवस्था में इंद्रिया और विषय प्रत्येक रूप से विद्यमान नहीं रहते और उनका अभाव होने के कारण विशेष दर्शन भी नहीं होता क्योंकि वह तो इंद्रिया का किया हुआ ही होता है आत्मा का किया हुआ नहीं होता आत्मा का किया हुआ सा तो भाषता ही है अतः उसी के कारण ऐसी भ्रांति होती है कि आत्मा की दृष्टि का लोप होता है लोक चौबीस से तीस वह जो नहीं सुनता, तो सुनता हुआ ही नहीं सुनता सुनने वाले की गंध ग्रहण शक्ति का सवथा लोप नहीं होता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 उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता जिसे वह विशेष रूप से जाने वे तिघड़ती यदव तसयते यदवे तदति यदव तृणोति यद तनुते यद यद यद तपृशति और यद तीजाती इत्यादि अनेक मंत्रों का अर्थ पूर्ववत है मनन और विज्ञान यद्यपि दृष्टि आदि के सहकारी है तथापि इनका चक्षु आदि इंद्रियों से निरपेक्ष रहकर भूत भविष्य और वर्तमान विषय संबंधी व्यापार रहता ही है इसलिए इनका पृथक ग्रहण किया गया है प्रश्न क्या अग्नि के धर्म उष्णता प्रकाशन और जलनादि के समान दृष्टि आदि धर्मों का भेद है अथवा एक धर्मी से अभिन्न धर्म का ही अन्य उपाधि के कारण विभिन्न धर्मत्व है उत्तर इस विषय में कोई कोई ऐसी व्याख्या करते हैं आत्मा वस्तु का एकत्व और नानात्व स्वतः ही है जिस प्रकार का गोद्रव्य रूप से एकत्व है और उसके धर्मों का परस्पर भेद है जिस प्रकार स्थूल पदार्थों में एकत्व और नानात्व है उसी प्रकार निरअवय और सूक्ष्म वस्तुओं में भी एकत्व और नानात्व का अनुमान करना चाहिए इस नियम का सर्वत्र अव्यभिचार देखा जाता है अतः इसी न्याय से आत्मा की भी दृष्टि अधिक को तो परस्पर है और आत्मदृष्टि से एकत्व है किन्तु ऐसी बात नहीं है क्योंकि इन वाक्यों का तात्पर्य और ही है ये इत्यादि वाक्य धर्मों का भेद प्रदर्शित करने के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है बताते हैं सुनो यदि चैतन्यत्म ज्योति है तो वह शिशु तमें क्यों नहीं जानती अतः निश्चय ही चैतन्यात्म ज्योति है नहीं ऐसी आशंका प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने के लिए आदि अनेकों उपाधियों के द्वारा दृष्टि आदि नाम के व्यवहार को प्राप्त हुई देखी गई है सुचुप्ति में उपाधि भेद रूप व्यापार की निवृत्ति हो जाने पर वह अभिव्यक्त नहीं होती और इसलिए उसका स्वभाव ही उपलक्षित नहीं होता तो भी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 एवं प्रज्ञान ब्रह्म है से विरोध होने के कारण भी यह ठीक नहीं ऐसे शब्द की लौकिक प्रवृत्ति भी सर्वत्र ही दृष्टि आदि शब्दों के वाचों को, को विज्ञान शब्द की वाच्यता दिखलाती है और शब्द की प्रवृत्ति भी प्रमाण ही है इस विषय में दृष्टांत भी बन सकता है जिस प्रकार लोक में स्वच्छ हरित नील एवं लोहित आदि आकार की हो जाती है। के के तो स्वच्छ स्वरूपत्व सिवा हरित नील एवं की कल्पना की ही नहीं जा सकती उसी प्रकार चक्षु आदि उपाधि भेद के संयोग से ही प्रज्ञान स्वरूप आत्मज्योति के दृष्टि आदि शक्ति भेद उपलक्षित होते हैं क्योंकि स्फटक की स्वच्छ स्वभावता के समान प्रज्ञान घन भी स्वच्छ स्वभाव है स्वयं ज्योति होने के कारण भी आत्मभेद अनुपन्न है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकाश भेदों से संयुक्त होने पर हरित नील पीत एवं और उन्हें के आकार का भाषता है उसी प्रकार संपूर्ण जगत और चक्षु आदि को प्रकाशित करने वाली चैतन्य आत्मज्योति तदाकर हो जाती है ऐसा ही कहा भी है सुषुप्ति में यह आत्मज्योति के द्वारा ही बैठता है इत्यादि इसके सिवा निरवय पदार्थों में अनेक रूपता की कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है आकाश के जो सर्वग तत्व आदि धर्मभेद और परमाणु आदि के जो गंधरस आदि अनेक गुणयुक्त होने की कल्पना की जाती है वह भी विचार करने पर अन्य उपाधि के कारण ही है आकाश का जो सर्वग है वह स्वतः उसका धर्म नहीं है संपूर्ण उपाधियों का आश्रय होने के कारण ही जो उसकी स्वरूप से सर्वत सत्ता है उसी की अपेक्षा से उसके सर्वगतत्व सर्वगतत्व का व्यवहार होता है स्वतः आकाश तो न कहीं गया है और न कहीं गया नहीं गया है किसी देशांतर में स्थित वस्तु के किसी अन्य देश के संयोग होने का जो कारण है उसे ही गमन कहते हैं वैसे गमन वह गमन क्रिया किसी निर्विशेष वस्तु में होनी संभव नहीं है इस प्रकार आकाश में धर्मभेद है ही नहीं इसी प्रकार परमाणु आदि में भी समझना चाहिए पृथ्वी का जो अत्यंत सूक्ष्म अवयव है उसे ही परमाणु कहते हैं उसी के गंधवत्व गंधयुक्त गंधगुण युक्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती यदि कहो कि उसी का रसादयुक्त होना तो संभव है ही तो यह कथने ठीक नहीं क्योंकि उसमें जो रसादिमत्व है वह जलादि के संसर्ग संसर्ग के कारण है अतः निरवय वस्तु के अनेक धर्म युक्त होने में कोई दृष्टांत नहीं है इसी से परमात्मा में दृष्टि आदि शक्ति भेदों के जो चक्षु एवं रूपादि भेद के परिणाम भेदों की कल्पना की गई है उसका भी खंडन कर दिया गया जागृत और सपने में पुरुष को विशेष ज्ञान होने में हेतु जागृत और सपना के समान जिसे पुरुष जाने ऐसी उससे अन्य रूप से विभक्त कोई दूसरी वस्तु है नहीं है यह बात ऊपर कही गई इसलिए सुषुप्ति में उसे किसी विशेष का ज्ञान नहीं होता चंगा किंतु इसका यदि यही स्वभाव है तो अपने स्वभाव को छोड़कर इसे विशेष ज्ञान होता ही क्यों है और यदि विशेष विज्ञान ही इसका स्वभाव है तो इसे सुषुप्ति में विशेष का ज्ञान क्यों नहीं होता समाधान बदलाते हैं सुनो श्लोक इकतीसवा यहाँ जागृति या स्वप्नावस्था में आत्मा से भिन्न अन्य होता है वहा अन्य अन्य को देखता है अन्य अन्य को सूंग सकता है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 किंतु जहां सुशुक्तावस्था में अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने वाली वह अविद्यालय श्लोक बत्तीसवा जैसे जल में वैसे ही सुजुक्ति में एक अद्वैतीय दृष्टा है सम्राट यह ब्रह्मलोक है ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश किया यह इस पुरुष की परम गति है यह इसकी परम संपत्ति है यह इसका परम लोक है यह इसका परम है इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं ही स्वयं ज्योतिष स्वभाव प्राग्यात्मा से सम्यक प्रकार से आलिंगित अपरिन्न सम्यक प्रसाद युक्त आप आत्म जल के समान स्वच्छ मानो जल में अर्थात जैसे जल में प्रतिबिंबित उसका साक्षी शुद्ध जल रूप ही है वैसा ही एक दृष्टा है क्योंकि उससे भिन्न दूसरे की सत्ता नहीं है दूसरे का विभाग तो अविद्या द्वारा होता है और वह यहाँ शांत तो हो गई है इसलिए एक दृष्टा है आत्मज्योति स्वभाव दृष्टि का लोप न होने के कारण दृष्टा है तथा अन्य द्रष्टव्य का अभाव होने के कारण वह अद्वैत है यह अमृत और अभय है यह ब्रह्मलोक है जहाँ ब्रह्म ही लोक है ऐसा यह ब्रह्मलोक है हे सम्राट इस समय अपनी देहेंद्रिय रूप उपाधि से छूट सब संबंधों से मुक्त हो परमात्मा ही अपनी आत्मज्योति में वर्तमान रहता है इस प्रकार ने इस जनक को अनुशासन उपदेश किया यह श्रुति का वाक्य है किस प्रकार उपदेश किया इस विज्ञान में यह परम गति है इससे भिन्न जो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ परन्त शरीर ग्रहण रूपा गतिया है वे अविद्या है अतः अविद्या की विषय होने के कारण वे अपरमा निकृष्ट है किन्तु यह जो सर्वात्म भाव है वह कर्म और उपासना द्वारा साध्य देवत्वादी से परम उत्तम है। जहां कि पुरुष किसी अन्य को नहीं देखता किसी अन्य को नहीं सुनता और न किसी अन्य को जानता है यही परम संपत है, संपूर्ण संपदाओं विविध में यह श्रेष्ठ है क्योंकि यह स्वाभाविक है और दूसरे प्रकार की संपत्तियां कृत्रिम है तथा यह इसका परम लोक है दूसरे जो कर्मफल के आश्रित लोक है वे इससे निकृष्ट है किंतु यह स्वाभाविक होने के कारण किसी भी कर्म द्वारा प्राप्त नहीं होता अतः यह इसका परमलोक है तथा यह इसका परमा आनंद है दूसरे जो विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाला आनंद है उसकी अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनंद है क्योंकि यह नित्य है जैसा कि जो भूमा है निश्चित वही सुख है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है जहाँ अन्य को देखता है अन्य को जानता है वह अल्प और अमुख्य सुख है किन्तु यह उससे विपरीत है इसी से यह इसका परमा है इसी आनंद की अविद्या द्वारा प्रस्तुत तथा तो विषय और इंद्रियों के संबंध के समय होने वाली मात्रा कला के आश्रित दूसरे जीव धारण दूसरे जीव, जीव जीवन धारण करते हैं वे जीव कौन हैं, जो उस आनंद से ही अविद्यावश विभक्त स्वरूप तथा ब्रह्म से पृथक रूप से परिकल्पित अन्य जीव हैं, वे विषय और इंद्रियो के संपर्क द्वारा उस आनंद की कल्पित मात्रा के उपजीवी होते हैं निष्पाप और निष्काम श्रोत्रिया के सार्वहो आनंद का दिग्दर्शन ब्रह्मा से लेकर मनुष्य पर्यंत सभी जीव जिस परमानंद की मात्रा अवयव के उपजीवी है उस आनंद मात्र उस आनंद की मात्रा के द्वारा सेंधा नमक के टुकड़े के टुकड़े से नमक के पर्वत का ज्ञान कराने के समान उसके मातृ अंशी परमानंद का बोध कराने की इच्छा से श्रुति कहती है वह जो मनुष्य में सब अंगों से पूर्ण समृद्ध दूसरों का अधिपति और मनुष्य संबंधी संपूर्ण भोग सामग्री द्वारा सबसे अधिक संपन्न होता है वह मनुष्यों का परम आनंद है अब जो मनुष्यों के स्व आनंद है वह पितृलोको को, को जीतने वाले पितृगण का एक आनंद है और जो पितृलोक की जीतने वाले पितरों के स्व आनंद है वह गंधर्व का एक आनंद है तथा जो गोक के स्व आनंद है वह कर्मदेवों का जो कि कर्म के द्वारा को प्राप्त तो होते हैं एक आनंद है जो कर्मदेवों के स्व आनंद है वह आजान जन्म देवों का एक आनंद है और जो निष्पाप निष्का है उसका भी वह आनंद है जो आजान देवों के स्व आनंद है वह प्रजापति लोक का एक आनंद है और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है उसका भी वह आनंद है जो प्रजापति लोक के स्व आनंद है वह ब्रह्म लोक का एक आनंद है और जो निष्पाप निष्का श्रोत है उसका भी वह आनंद है तथा यही परमा आनंद है, हे यह है। ऐसा यज्ञवंक कहा जनक बोले मैं श्रीमान को सहस्त्र गोवि देता हूँ अब आगे भी आप मोक्ष के लिए ही उपदेश करें यह सुनकर याज्ञवल्क डर गए कि इस बुद्धिमान राजा ने तो मुझे संपूर्ण प्रश्नों के निर्णय परन्त उत्तर देने को बांध दिया मनुष्य में जो कोई संसिद्ध अविकल अर्थात संपूर्ण से युक्त समृद्ध संपन्न तथा अन्य सजातीय अधिपति स्वतंत्र स्वामी होता है मांडलिक नहीं एवं संपूर्ण सपूर्ण मनुष्य मानु, मानुष्यक मनुष्य संबंधी भोगों से मानुष्य, मानुष्य इस पद का प्रयोग दिव्य भोग सामग्री की निवृत्ति के लिए अर्थात जो मनुष्यों की भोग सामग्रिया है उनसे जो लोग संपन्न है उसमें भी जो सबसे अधिक संपन्न होता है वह मनुष्यों का परमानंद है यह आनंद और आनंद वान के अभेद का निर्देश किया गया है इसलिए आनंदी आत्मा से आनंद कोई भिन्न पदार्थ नहीं है विषय और विषय रूप से यह परमानंद का ही अंश फैला हुआ है यह बात जहाँ कोई दूसरे के समान हो इत्यादि वाक्य से कही गई है अतः यहाँ यह परम आनंद है ऐसी अभेदोक्ति उचित ही है इसके इसमें युधिष्ठिर उस परमानंद को प्रदर्शित करती है यह आनंद क्रमश उत्तरोत्तर सौ गुना बढ़ता हुआ जहाँ वृद्धि की पराकष्ठा तक पहुंच जाता है जहाँ अन्य दर्शन श्रवण और मनन का अभाव हो जाने के कारण संख्या का व्यवहार नहीं होता उस परमानंद का वर्णन करने की इच्छा से यह श्रुति कहती है मनुष्य के आनंद के जो इस प्रकार के सौ भेद हैं, वह पितृगण का एक आनंद है जितलोक यह पितृगण का विशेषण है, जिन्होंने श्राद्धादि कर्मो से पितरों को संतुष्ट कर उस कर्म से पितृलोक को जीता है वे जितलोक पितृगण होते हैं मनुष्यनंद का सौ गुना किया हुआ परिमाण उन जितलोक पितृगण का एक आनंद होता है वह भी जाने पर लोक में एक, एक आनंद होता है, हो है, है, है इसी प्रकार आजाना देवों का एक आनंद कर्मदेवों से के आनंद से सौ गुना होता है आजाना अर्थात उत्पत्ति से ही जो देवता होते हैं वे आजाना देव कहलाते हैं और जो श्रोत्रीय वेद पढ़ा हुआ अवृद्ध अवृजन वृजिन पाप को कहते हैं उससे रहित अर्थात शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है तथा आजाना देव से नीचे जितने विषय हैं, उनमें रहित है, उस इस प्रकार के पुरुष का आनंद भी आजाना देवों के समान ही होता है यह अर्थ यश्च इसके शब्द से निकलता है वह सौगुना किया हुआ आजाना देवों का आनंद प्रजापति लोक में विराट शरीर में एक आनंद है तथा विराट के उपासक श्रोत वेद निष्पाप निष्काम पुरुष को भी वैसा ही आनंद होता है यश इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए इससे आगे गणना की निवृत्ति हो जाती है यह परमानंद है ऐसा कहा गया है समुद्र के बूंद के समान ब्रह्म लोकादि के आनंद जिस परमानंद केवल अंश मात्र है इस प्रकार उत्तरोत्तर सौगनी वृद्धि को प्राप्त हुए आनंद एकता को प्राप्त हो जाते हैं और जो को प्रत्यक्ष है वही है वही न कोई दूसरा देखता है न कोई दूसरा सुनता है इसलिए वह भुमा है और भूमा होने के कारण अमृत है अन्य आनंद उससे विपरीत अर्थात नाशवान है यहाँ भिन्न भिन्न पर्यायों में श्रोत्रियव और निष्पापत्व तो समान है किंतु अकामह तत्व के कारण जो विशेषता है वही आनंद की सौगनी वृद्धि का कारण है जिस प्रकार अग्निहोत्रादि कर्म देवताओं के देवत्व की प्राप्ति के कारण है उसी प्रकार वहाँ वे श्रोत्रियव अवृजनत्व और अकामह तत्व उस, उस आनंद की प्राप्ति में साधन है यह बात अर्थता कह दी गई है। इसमें श्रोत्रियव और अवृजनत्वरूप कर्म तो निम्न भूमियों में भी समान है इसलिए वे आगे के आनंदों की प्राप्ति में हेतु नहीं माने जाते किंतु तो वैराग्य का तारम्य हो सकने के कारण आगे आगे की भूमियों के आनंदों की प्राप्ति का साधन है ऐसा ज्ञात होता है वही तृष्णाहीन को प्रत्यक्ष होने वाला परमानंद है ऐसा ज्ञात होता है ऐसा ही व्यासुजी भी कहते हैं लोक में जो भी कामजनित सुख है और जो दिव्य महान सुख है ये तृष्णाक्षय जनित सुख के सुलभ अंश के समान भी नहीं है हे सम्राट यह ब्रह्मलोक है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा जनक बोले इस प्रकार उपदेश किया हुआ मैं श्रीमान आपको सहस्त्र गांव में देता हूँ अब आगे मोक्ष के लिए ही कहिए इस प्रकार इसकी पहले व्याख्या की जा चुकी है यहाँ मोक्ष के लिए ही कहिए इस वाक्य के कहने पर याज्ञवल्के जी डर गए श्रुति याज्ञवल्के जी के भय का कारण बतलाती है याज्ञवल्के जी बोलने का सामर्थ्य न रहने से अथवा अज्ञान नहीं डरे तो फिर क्या बात है इसलिए कि इस मेधावी राजा ने मुझे अभी अंतों के लिए प्रश्न निर्णयों के लिए उदर आवृत्त कर दिया अर्थात रोक लिया मैंने मोक्ष के लिए जिस जिस प्रश्न का निर्णय किया है उसे यह हाँ मेधावी होने के कारण काम प्रश्न के एकदेश रूप से ग्रहण करके फिर भी प्रश्न किए ही जाता है उनके भय का यही हेतु है, तो है कि काम प्रश्न के मिशे ही यह तो मेरा सारा विज्ञान ले लेना चाहता है में में जागृत में संचार के द्वारा उसकी देह और इंद्रियों से भिन्नता दिखाई गई तथा महामत्स के दृष्टांत से असंगता के कारण उसका काम और कर्मों से पार्थक्य भी प्रदर्शित किया गया फिर ग्रंथि इत्यादि वाक्य से यह दिखाया गया है कि अविद्या का कार्य स्वप्न ही है इससे स्वतः ही आत्मा पर अनात्म धर्मो का आरोप करना करनात्म धर्म होना अविद्या का स्वरूप दिखलाया गया है इसी तरह मैं सर्व ऐसा मान्यता है वह इसका परमलोक है इस वाक्य द्वारा प्रत्यक्षतः स्वप्न में ही सर्वात्म भाव विद्या का कार्य दिखलाया गया वहा सर्वात्मा भाव इसका स्वभाव है इस प्रकार यह सूचित किया गया कि सुषुप्तावस्था में इस आत्मा का अविद्या काम और संपूर्ण सांसारिक धर्मों के संबंध से अतीत रूप प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाता है आत्मा स्वयं प्रकाश है, यह परम आनंद स्वरूप है यह विद्या का विषय है यह वह आत्मा ही परम संप्रसाद और सुख की पराकृष्ठ है यह सब यहाँ तक के ग्रंथ द्वारा बतलाया गया और यह सब मोक्ष पदार्थ तथा बंधन का दृष्टान्त है विद्या और अविद्या के कार्याभूत उन इन मोक्ष और बंधन का हेतु और विस्तार के सहित निरूपण किया गया किंतु वह सब दृष्टांत रूप ही है, अतः काम-प्रश्न के विषयभूत तथा उनके स्थानीय और बंधन का आपको हेतु के सहित वर्णन करना चाहिए इसी से जनक फिर प्रश्न करता है कि इससे आगे मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए ऊपर यह बतलाया गया था कि महामत्स अच्छा के समान स्वप्न और जागृत में एक ही स्वयं प्रकाश असंग आत्म संचार करता है जिस प्रकार यह मृत्यु के रूप देह और इंद्रिय को त्यागता है उसी प्रकार और को प्राप्त होता हुआ भी मृत्यु के रूप से संयुक्त और वियुक्त होता है दोनों लोगों में क्रमश संचार करता है इस वाक्य द्वारा संचार को स्वप्न और जागृत के अनुसंचार के दाष्टानिक रूप से दिखाया है उस संचार का यहाँ उसके कारण सहित विस्तार पूर्वक वर्णन करना है इसलिए आगे ग्रंथ आरंभ किया जाता है वहाँ सत्रहवे मंत्र में इस आत्मा का जागृत से में अनुप्रवेश कराया गया है अतः संप्रसाद सुषुप्त स्थान मोक्ष का दृष्टान्त है वहां से च्युत करके जागृत में संसार का व्यवहार प्रदर्शित करना है अतः उसी से इस आगे के वाक्य का संबंध है जागृत पुनरावृत्ति रमण और कर, तथा और विहार कर पुण्य पाप को देखकर ही गए हुए मार्ग से ही यथास्थान जागृत अवस्था को ही लौटाता है बशर्त जागृत स्वप्नांत द्वारा संप्रसाद को प्राप्त हुआ यह पुरुष इस संप्रसाद में स्थित रहकर फिर वहां से थोड़ा चुत हो स्वप्नांत रमण और विहार कर इत्यादि सब पूर्वत समझना चाहिए फिर जागृत स्थान को ही लौट आता है दशा का वर्णन अब यहाँ से आगे संसार का वर्णन किया जाता है जिस प्रकार यह आत्मा स्वप्न स्थान से जागृत स्थान में आया है उसी प्रकार यह इस देह से दूसरे देह को प्राप्त होगा सो इसमें श्रुति दृष्टान्त तो बतलाती है श्लोक पैतीसावा श्लोक में जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता चलता है उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राग्यत्मा से हो देता हुआ जाता है जबकि यह छोड़ने वाला हो जाता है। यहां जिस प्रकार लोक में सुसमाहित सुष्ठु अथवा अत्यंत समाहित अर्थात भांडादि गृह सामग्री उखल मुसद सूप और पिठर आदि से तथा खाद्य सामग्री से संपन्न पर यह है कि अत्यंत बोझ से लदा हुआ चकड़ा उपर्युक्त प्रकार से, से दबा होने के कारण गाड़ीवान के बैठने बैठकर हाथ शब्द करता चलता है इसी प्रकार जैसा कि दृष्टांत बताया गया है यह शारीर अर्थात शरीर में रहने वाला कौन है वह लिंग देहोपाधिक आत्मा जो कि स्वप्न और जागृत स्थानों के समान देह और इंद्रिय रूप पाप के संयोग और वियोग रूप जन्म और मरण के द्वारा क्रमशः इस लोक और परलोक में संचार करता है तथा जिसके उत्क्रमण के साथ साथ प्राणादि का उत्क्रमण होता है वह स्वयं ज्योति स्वरूप अवभाषित हुआ जैसा कि कहा है कि यह आत्मज्योति से ही इधर उधर जाता है शब्द करता जाता है उस समय चैतन्यात्म ज्योति से भाष्य प्राण प्रधान लिंगदेह के जाने पर उस लिंगदेह रूप उपाधि वाला आत्मा भी जाता सा जान पड़ता है ऐसा ही किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रांत होता हूँ तथा ध्यान सा करता है इत्यादि अन्य श्रुतिया भी है इसी से प्राग्यात्मा से अधिष्ठित हुआ ऐसा कहा है नहीं तो प्राग्ञात्मा से एकीभूत होने पर यह चकड़े के समान शब्द करता कैसे जाता अतः लिंगोपाधिक आत्मा मर्म के छेदन किए जाने पर मर्म से छूटने पर दुख और वेदना से व्याकुल हो शब्द करता हुआ जाता है यदि ऐसा कहे कि ऐसा किस समय होता है जो जिस समय होता है वह बतलाया जाता है यहां यहाँ है उर्धोच्छवासी अर्थात यहां इसका हो जाता है अवस्था दिखाई देने वाली है तो भी वैराग्य के लिए इसका अनुवाद किया जाता है निश्चय ही यह संसार ऐसा कष्टप्रद है कि देह त्याग के समय मर्म का छेदन होने पर दुख और वेदना से व्याकुल हुए पुरुष की स्मृति नष्ट हो जाती है तथा उस पुरुष का पुरुषार्थ के साधनों की प्राप्ति में कोई सामर्थ्य नहीं रहता अतः जब तक यह अवस्था न तब तक ही पुरुष को पुरुषार्थ साधनों के करने में सावधान रहना चाहिए ऐसा श्रुति करुणावश कहती है उर्धुच्छवास क्यों और किस लिए होता है उसका उर्धच्छवास किस समय किस कारण से किस प्रकार और किस लिए होता है यह बताया जाता है श्लोक छत्तीस वह यह देह जिस समय कृषता को प्राप्त होता है वृद्धावस्था अथवा ज्वराद्य रोगों के कारण क्रश हो जाता है उस समय जैसे आम गूलर अथवा पीपल फल बंधन से टूट छूट जाता है वैसे ही यह पुरुष इन अंगों से छूटकर फिर जिस मार्ग से आया था उसी से प्रत्येक योनि में प्राण की विशेष अभिव्यक्ति के लिए ही चला जाता है वह यह प्राकृत सिर एवं हाथ पाँव आदि अवयवों वाला पिंड जिस समय अनिमा, अनुभव, अणुत्व अर्थात कृषता को नियति प्राप्त हो जाता है किस कारण से वृद्धावस्था से काल द्वारा पकाए हुए तपाता है वह ज्वरादि रोग उपतपत उपताप अप कहलाता है उससे क्योंकि रोग से उपत अपत अपत हुआ पुरुष विषम अग्नि हो जाने के कारण खाए हुए अन्न को नहीं पचा सकता अतः अन्न के रस से वृद्धि को प्राप्त न होने वाला पिंड कृषता को प्राप्त हो जाता है इसी से यह कहा जाता है कि उपतपता वा अथवा ज्वरादि रोग से कृष्णता को प्राप्त हो जाता है जिस समय वृद्धावस्था कारणों से शरीर अत्यंत कुशता को प्राप्त हो जाता है उस समय जीव ऊर्धोच्छवास लेने लगता है और जिस समय ऊर्धोच्छ्वास लेने लगता है उस समय वह अत्यंत भाराक्रांत चकड़े के समान शब्द करता हुआ प्रयाण करता है देह के लिए जरा से अभिभव रो की, पीड़ा और की प्राप्ति ये अनर्थ है। वैराग्य के लिए ऐसा कहा जाता है जिस समय वह शब्द करता हुआ प्रयाण करता है उस समय किस प्रकार देह का त्याग करता है इसमें दृष्टांत कहा जाता है सो so, जिस प्रकार आम्र फल गुलर अथवा पिप्पल फल कई विषम दृष्टान्त मृत्यु के अनियत को सूचित करने के लिए है क्योंकि मृत्यु के कारण अनिश्चित और, और है यह कथन भी वैराग्य के लिए ही है क्योंकि यह देह मरण के अनेकों कारणों वाला है इसलिए सर्वदा मृत्यु के मुख में ही पड़ा हुआ रहता है बंधन से जिसके द्वारा फल वृंत से बंधा रहता है वह बंधन का कारण रस अथवा जिसमें वह बंधा रहता है वह वृत्त ही बंधन कहा गया है उस रस या वृंतरूप बंधन से वायु आदि अनेकों आदिवश फल छूट जाता है वैसे ही यह लिंगात्मा, जीव इन अंगों से अर्थात सम्यक निर्लप भाव से छूट कर, कर जिस प्रकार सुषुप्तावस्था में जाने के समय प्राण के द्वारा इसकी रक्षा करता है उस प्रकार नहीं तो किस प्रकार प्राणवायु के सहित इंद्रियों का उपसंहार करके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 इस जीव के लिए सारा संसार अपने कर्मा फल भोग के साधन रूप से प्राप्त हुआ है और फल भोग के लिए ही यह एक देह से दूसरा देह प्राप्त करने का इच्छुक होकर प्रवृत्त होता है अतः से सारा ही जगत उसके कर्म भोग के योग्य साधन होने से उसकी प्रतीक्षा करता ही है जैसा कि पुरुष भूतपंचकद द्वारा रचे हुए शरीर को सर्वथा व्याप्त करके उत्पन्न होता है इस श्रुति से सिद्ध होता है जैसे कि स्वप्न अवस्था से जागृतिक स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष का शरीर पहले से ही तैयार रहता है सो कैसे इस विषय में का प्रसिद्ध कहा जाता है श्लोक सो तो जिस प्रकार आते हुए राजा की उग्रकर्मा एवं पाप कर्म में नियुक्त सूत और गाँव के नेता लोग अन्न पान और निवास स्थान तैयार रखकर ये आये ये आये इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं उसी प्रकार इस कर्म फलता की संपूर्ण यह ब्रह्म आता है यह आता है इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं। उसमें दृष्टांत जिस प्रकार अपने राष्ट्र में आते हुए राज्यभिशक्त राजा की उग्र जाती विशेष अर्थात क्रूर कर्म वाले करने वाले एवं प्रत्यना प्रत्येक यानी पापकर्म में नियुक्त अर्थात चौरादि को दंड देने अधिकारियों में नियुक्त सूत्र और सूत्र एक जाति विशेष है तथा ग्राम के समाचार जानकर भक्ष भोज्यादि रूप अन्न और मदिरा आदि पान तथा महल आदि आवसत निवास स्थान के सहित प्रति कलपंथी अर्थात तैयार किए हुए इन अन्न पान आदि के सहित यह राजा आता है राजा आता है इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं यह जैसा यह दृष्टांत है उसी प्रकार इस ऐसा जानने वाले अर्थात कर्मफल के ज्ञाता संसारी की यह कर्मफल का ही प्रसंग है इसलिए एवं शब्द से उसी का परामर्श किया गया है शरीर की रचना करने वाले संपूर्ण भूत और इंद्रियों के अनुग्राहक सूर्यादि देवता उसके कर्मों से प्रेरित होकर उसके किए हुए कर्म फल भोग के साधनों के सहित प्रतीक्षा करते हैं वे यह ब्रह्म अर्थात कर्ता भुक्ता जीव हमारे पास आ रहा है तथा यह आ रहा है ऐसा भाव करके कर, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा इसका तात्पर्य है प्राणों के देहांतमन का प्रकार इस प्रकार जान के जाने के लिए तैयार हुए उस जीव के साथ कौन जाते हैं और जो परलोक शरीर की रचना करने वाले आदित्यदी भूत जाते हैं वे उसके व्यापार यानी कहने आदि से प्रेरित होके जाते हैं अथवा उसके कर्म स्वयं हो जाते हैं इसमें दृष्टांत कहा जाता है श्लोक अड़तीसवा जिस प्रकार जाने के लिए तैयार हुए राजा के अभिमुख होकर उग्रकर्मा और पापकर्मा में नियुक्त सूत एवं गाँव के नेता लोग जाते हैं उसी प्रकार जब यह लेने लगता है, तो अंतकाल में सारे प्राण इस आत्मा के अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं। जिस प्रकार जाने की तैयारी करने वाले, अभिमुखा प्रकर्ष से जाने की इच्छा वाले अर्थात जाने की अत्यंत इच्छा रखने वाले राजा के अभिमुख होकर उसके उग्रकर्मा और पापकर्मा में नियुक्त सूत एवं गाँव के नेता लोग एक साथ मिलकर सामने आ, आते हैं राजा की आज्ञा के बिना ही केवल उसकी जाने की इच्छा जानकर ही तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार अंतकाल यानी मरण समय में वो आगादी संपूर्ण आत्मा के सम्मुख एकत्रित हो जाते हैं यद ऊर्धोच्छवासी भवति इसकी वाक्य पहले कर दी गई है तीसरा ज्योतिर्ब्राह्मण समाप्त